कथम कथम ज्ञान कथम कथम मुक्तिर्भवि वैराग्यं वैराग्यं वैराग्यं एतद् एतद् ब्रूहि मम प्रभो ब्रूहि मम प्रभो अष्ट्रवाचता त्यज पियुष क्षमा बजा जो मोक्ष है तू चाहता विष सम विषय तजता ते आर्ज क्षमा संतोष शम दमती सुधा दिन रात रे संसार जलती आग है आग झट भाकर आर देश में हो जा, अदर हो जा, हो अमर। ओम ओम अष्टावक जनक संवाद है जिसको तो अष्टावक्र संता भी कहते हैं, अष्टावकर गीता कहते हैं गीताएं है 48 हैं, भगवान ग्रह अर्जे सामने जो सार सार गीत गाए उसे श्री कृष्ण गीते है राम ने मान के आ ब्रह्म विद्या के उसे राम जी कहते अष्टावर में जो जनक के गाय उसको अष्टावक संता कहते संहिता है जनक एक दो नहीं हुए जनक भी बाविश हो गए जो जनकपुरी पर बैठे जनक सिंहासन पर तक सिंहासन पर बैठे जनकपुरी का राज्य जिसके हथमे जनक आ जाता है जैसे प्राइम मिनिस्टर एक नहीं हुआ जो दिल्ली के तख्त पर बैठे थे उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है शंकराचार्य एक नहीं हुए जो शंकराचार्यों की गद्दी पर बैठे आद्य शंकराचार्य गद्दी पर बैठने शंकराचार्य कहा जाता है ऐसे जनक भी बतेरे हो गए बाईस हो गए होम होम होम हो। जब जनक बाईस हो सकते हैं, तो अष्टावकर भी तो हो सकते ना बतेरे तो अष्टावक्र के लिए अलग अलग कथाएं गाथाएं मिलाती के है वाल्मीकि रामायण के अष्टावकर अलग हैं, वृद्धारण उपनिषद के अष्टावकर अलग हैं, महाभारत के अष्टावकर अलग हैं। है सुजाता के पिता उदानक ऋषि उदालक ऋषि का शिष्य बहुत अधिकारिक था और उसके आचरण से उदालक नितांत प्रसन्न हुए सुजाता नाम की, उसको और सुजाता नाम की लड़की उसको बिहा दी समय पाकर वो गर्भवती हुई वो विद्वान वेदों का पाठ करने वाला पति अपनी पत्नी को कुछ सुनाया जा रहा है अष्टावक आठ महीने के थे माता को सुझाता आठ मास की थी गर्भिणी तो भीतर से आवाज आया कि वेदों का पाठ करने में कुछ नहीं मिलता वेदों का रहस्य समझो। वेद पाठ कर, -कर के कई लोग मर गए तो तपस्वी तो को गुस्सा आया जो मेरी गलती निकालता है मूर्ख अभी तो आठ महीने का है और मेरे को आदेश देता है मेरे को आदेश देता है मेरी गलतियां निकालता है अभी से मेरा वाक निकालता है जब तेरे शरीर में आठ वाक हो तब से उस बच्चे का नाम एस्ट्र होकर पड़ गया ऐसी भी कथा आती है वरुण देवता के यहां यज्ञ की व्यवस्था थी इसलिए विद्वान यज्ञ ज्ञाता और आत्मज्ञान भी के पास कुछ वेदों की समझ है ऐसे विद्वानों की जरूरत पड़ी तो वरुण देवता ने लोक पर मनुष्यों को अपने आदमी को भेजा कैसे विद्वानों को यहाँ भेज वो आदमी का नाम था बंदी बंदी जनक के दरबार में आया कि यहाँ शास्त्रार्थ करने को तुम्हारे विद्वानों को बुलाओ जो जीत जाए उसे मैं सर्वस्व दे दूंगा आप जो चाहेंगे आप भी इनाम देना और मेरे ओर से भी आप चाहे तो मैं इनाम दूंगा लेकिन जो हार जाए चाहे मैं हारू चाहे मेरे से प्रतिवादी हारे उनको मौत की सजा पानी में डुबो दिए जाएगी पानी में डुबोने का उन्होंने प्राण कराया था कि जब हरा हरा कभी विद्वानों को पानी में बोत दिया जाएगा डुबा दिया जाएगा तो वरुण लोक में पहुंचेंगे और वहां यज्ञ संपन्न होगा तो उस बंदी ने कई विद्वानों को हराया और कई पानी में डुबाए गए जनक का यज्ञ चलता रहा शास्त्रार्थ का ये महाभारत के अष्टावकर की कथा है निदान इस प्रकार होते होते उस बच्चे को भी बारह साल बीत गए सुजाता ने पति को भेजा था जनक की सभा में कि हमारे पास कुछ धन बन नहीं जाओ शास्त्रार्थ करोगे तो सुवर्ण जड़ित सिंह से गाय मिलेगी हजारों और अपना गुजारा चल जाएगा तो पति गए थे शास्त्रार्थ करने और हार गए थे और ऐसे ही मारे गए थे लेकिन उदाल कृष्ण ने बच्ची को कह दिया सुजाता ये बात अपने बेटे को मतकानाष्टा वक्र को अष्टावक्र को पता नहीं चला और अष्टवक्र समझ लेदालक ही मेरे पिता हैं, श्वेत केतु तो मेरे भाई हैं। एक दिन पिता के गोद में अष्टावक्र जिसको पिता समझते थे, थे उसकी गोद में बैठने का प्रयास किया तो श्वेत केतु तो में चल रहे ये तेरे बाप की गोद फड़े है तो मेरे बाप की गोद है अष्टावक्र को गुस्सा लगा पूछा कि तेरे बाप और मेरे बाप हम दोनों के दो बाप थोड़े हैं एक ही तो पिता है अलग लगते बोले नहीं तेरा बाप अलग है वो तो मर गया कदी का उसको बड़ा दुख हुआ रोता रोता तो माँ के पास आया हम बोले माँ सच सच बता दे माँ ने तो खूब खूब खुँँ प्रयास किया था इस बात को दबाने का लेकिन देखा कष्टा पूरे रोष में कहीं श्राप न दे देव भी वेदांत सुनाने वाला बेटा है तो इस बेटे को नाराज करना खतरे से भरा हुआ है मैंने पूरी कहानी सुना दी पूरी कहानी सुना दी तो वह स्टर चेत गए श्वेत केतु को साथ लिया और कहा कि हमने सुना है कि जनक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और शास्त्रार्थ के यज्ञ में हो बड़े बड़े विद्वान परास्त हो जाते हैं हम लोग चलेंगे उसके यज्ञ में श्वेत के तो और अष्टावक्र दोनों पहुंचे जनक के राज दरबार में दरबानियों ने इनकार कर दिया कि तुम नन्हे हो सरवीर हो तुम्हारी उम्र छोटी है उम्र लायक हो जाना तब आना शास्त्रार्थ देखने सुनने को करने को अभी तुम उम्र लायक नहीं हो अष्टावक्र ने कहा कि उम्र लायक कौन होता है उम्र तो बड़े बड़े पेड़ों की होती है पांच सौ पांच सौ वृक्ष के पेड़ होते हैं उम्र तो की उसने उस चैतन्य की उम्र नहीं होती जिसका जन्म होता है उसकी उम्र होती है और मैं अजन्मा हूं ज्ञानी की कभी उम्र नहीं देखी जाती है जन्म की सभा ज्ञानियों की सभा है तो कि मूर्खों की सभा है माष्टा होता की वो जुपुर सुनकर धरबानियों के मन में हुआ के बच्चे कुछ वजस्वी तेजस्वी हैं। एक बात आप ख्याल में रख लेना कि आपके मन में खटक है तो आपको अटक जरूर मिलेगी आपके मन में यदि खटक नहीं है तो परिस्थितियां आपको अटका नहीं सकती मैंने ये बात पहले सुनाई थी कि कुछ महात्मा लोग घटित घटना है कुछ महात्मा लोग बद्रीनाथ की यात्रा करके लौट रहे थे भिक्षा मांगकर अपनी यात्रा तय कर रहे थे एक दिन महात्माओं ने निर्णय किया कि आज भंडारा किया जाए मना बनाया भोजन नहीं लाएंगे कच्चा सीधा लाया जाए वो सब महात्मा अपने अपने ढंग से कुछ जुटा लाए भंडारा करना था और भंडारा तो माना कुछ न कुछ मधुर कुछ न कुछ मिष्टान होना चाहिए कोई आटा लाया कोई दाल लाया कोई चावल लाया कोई हल्दी कोई मिर्च कोई कुछ लाया कुछ धनिया कोई पुरिना लाया कोई सब्जी लाया तो कोई साग लाया कोई कुछ लाया सब चीजें आ गई जब रसोई बनाने को बैठे तो देखा कि और तो सब आ गया घी नहीं है तो एक साधु को बेचा कि आप घी से चेता के आओ घी चेताने को गया दुकानदार घी दे रहा था ग्राहकों को देसी घी की दुकान थी। के खड़ा हो गया जब ग्राहक सब चले गए तो कर मंडलों का ढक्कन उतारा और कहा सेठ जी थोड़ा सा घी धर दो करके हृदय में तो कोई ऋणकार नहीं था हृदय में पूरी खटक थी कि देगा कि नहीं देगा धस पे नहीं था दुकानदार ने डांट दिया चल रहे तेरा मुंह तो देख घी खाने का आराम का है मुफत का है आया बड़ा साधु का बच्चा चल वो चेहरा गले पर लेकर लौटा घरेली छाई गई साधु ने कहा क्या बात है आपके इंतजार में थे लाया नहीं बोले हमको तो घी नहीं मिला तब उस संघ के उस जमात के मुख्य साधु ने एक पलटू नाम के महात्मा को बुलाया और कहा कि पलटू जाओ जरा घी ले आओ पलटू गए बड़े तेजी से गए और गांव के सरपंच के पास जाकर खड़े हो गए वो अखबार पढ़ रहा था सरपंच ने हाथ से इशारा हाथ का इशारा करते हुए पूछा क्या है पलटू महात्मा ने कहा कि साधु तुम्हारे द्वार आया है और तुम अखबार पढ़ रहे हो गांव के नंबरदार होकर तुम्हारे में इतनी तो समझ होनी चाहिए कि संत तुम्हारे द्वार पर आए अखबार को पटको मेरे बैठने के लिए कुर्सी मंगाओ अखबार के बैठने के लिए कुर्सी मंगाए, बोले हाथ जोड़कर प्रार्थना करो के बाबा जी क्या आज्ञा है हाथ जोड़कर प्रार्थना किया अच्छा है बाबा जी क्या आज्ञा है पुलटू ने कहा और तो कोई आज्ञा नहीं है तुम गांव के नंबरदार हो मींस सरपंच हो साधु लोग आये है घुमते गामते बद्रीनाथ की यात्रा करते हुए हरिगुण गुण गाते हुए इतने दिन तो विक्षा से काम चला लेते थे आज भण्डारा करने का विचार था और सब सामान आ गया है आटा दाल चावल धनिया मिर्ची मसाला सब आ गया है केवल घी नहीं आया है तो हम तुम्हारे पास आ गए है जल्दी करो सब इंतजार कर रहे यदि तुम्हारे घर में दो किलो घी हो दो शेर बंगाली घी हो तो दो दो पूरी और हलवा बलवा होगा और भंडारा बनेगा यदि तुम्हारे घर में अभी मौजूद नहीं हो तो किसी दुकान से दिला दो या पड़ोसी से दिला दो जल्दी करो इस काम में देर मत करो और उस नंबरदार ने दो शेर घी दिला दिया जब घी पहुंचा पलटू लेकर तो साधु कुछ लगी दो टोला नहीं लाया और तुम दो शेर कैसे उठा ला तो पलटू ने कहा जिसके मन में खटक है वो ही अटक रहा जिसके मन में खटक नहीं उसको अटक कहा विल विल फाउंड वे जहा चाह वहा सिंधी में कहावत है मर्दा बदे तो दिल्ली अढ़ाई को हा। मर्द जब चलने को तत्पर हो जाता है तो दिल्ली अढ़ाई कोस भाजती है उसका मतलब आय कुछ हो होने, होने जाती लेकिन उत्साही के आगे लंबा रास्ता भी छोटा हो जाता है असंभव भी संभव हो जाता है और उत्साहन तेजोहीन बलहीन हिम्मतहीन व्यक्ति के लिए जरा सी बात भी हो बड़ी बड़ी हो जाती कि मुश्किल है मिलेगा कि नहीं तो नहीं मिलेगा देशी भाषा में कहावत है तो देहातों की भाषा में रोतो रोतो जाए तो गम होम गोपण फेंकें उसमें के नहीं थे पूरा उत्साह निर्भयता उत्साह प्रेम तो आजा वक्त जब उत्साह से अधिकता से उनको कहा दरबानियों को तो दरबानी कहा आपको अंदर भिजवा देंगे कुछ न कुछ युक्ति करके जाकर राजा साहब को कहा कि ऐसा ऐसा है एक बच्चा बड़ा तेजस्वी है और बड़ी भाषा तेज बोलता है बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व है बाहर से तो ऐसा ऐसा है लेकिन उसकी वाणी से उसकी व्यक्तित्व का पता चलता है राजा ने परीक्षा हेतु आकर पूछा कि बेटे तू क्या चाहता है कर, क्या चाहता हूँ आप पूछ रहे हैं आपके दरबार में इतने इतने विद्वान हैं शास्त्रार्थ हो रहा है मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ बोले बेटे गलत जगह पे आ गया अभी खेलने के जमाना है तेरा खेलने कूदने का जमाना है रोने और रेंगने का जमाना है अभी तेरी उम्र शास्त्रार्थ की नहीं है तू छोटा है वामन है अभी तो हाँ अष्टावकर ओम, ओम, ओम, ओम। ने कहा की छोटा और मोटा है ये शरीर का धर्म है मैं छोटा मोटा नहीं तो की बात में कुछ सोचाई लगी तो जनक ने सोचा की अच्छा तुम्हारे से मैं प्रश्न पूछू तुम मेरे सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर दे दोगे तो मैं तुमको उस खतरे की जगह ले जाऊंगा नहीं तो कई विद्वानों को समुन्द्र में डुबा दिया गया उस ने ऐसा कौन सा पुरुष है जिसको 24 पंख है और जिसको तीन चक्र आ रहे हैं जिसको विशेष अंग हैं, जिसको तीन कुछ बदलती हुई करवटें हैं। अष्टावकर ने कहा कि चौबीस पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिलकर चौबीस पक्ष बारह मास तीन सौ साठ दिन और तीन ऋतु सियाड़ों नाव चौमासु जिस काल में है वो काल राजन तुम्हारी रक्षा करे समझ गया जनक ने पूछा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो सोते समय आंख बंद नहीं करता और ऐसा कौन प्राणी के जन्मने के बाद मुक्ति की इच्छा नहीं करता और ऐसा कौन सी चीज है जिसमें दिल नहीं होता नक ने प्रश्न किया है बारह वर्ष के बच्चे के आगे आज पचास साल के बच्चों के आगे प्रश्न करो तो बोलेंगे ये तो, जाने तो नहीं डे जाए तो छापा आए ई बधु कई छापा मे छापा बधे बीज कड़े नहीं अष्टावक ने कहा कि मछली सोते समय नींद नहीं करती और अंडा पैदा होने के बाद मुक्ति के लिए चेष्टा नहीं करता है और पत्थर में दिन नहीं होता और मूर्ख में जिज्ञासा नहीं होती जनक ने देखा कि अब व्यक्ति तो कुछ चमकीला है दरबार में पहुंचे दरबार में जो ही पहुंचे तो लोग देखकर उनको हंसे कर ने तेजों की गर्जना की कि हमने सोचा था कि विद्वानों की सभा है लेकिन यहाँ तो चमारों की सभा है जनक बोलता है बेटे ऐसा क्या बोलता है तो? बेटे कह रहा है भी अभी हाँ अभी जब बेटे कह रहा है बदलेगी दृष्टि बदलेगी अब अष्टावकर कहता कि चमारों की सभा नहीं तो क्या ये मेरे चमड़े को देख रहे हैं जो चमार चमार पहचान है उसको चमार कहा जाता है मैं मुझे नहीं पहचानते कि मैं सत हूं चित्त हूं व्यापक हूँ आकाशवत हूं निरंजन हूं अद्वैत हूं शांत स्वरूप हूं जन्म और मृत्यु से परे हूं देश और काल से परे हूं ऋतु और दिनों से मैं परे हूं मैं एक रस हूं साक्षी हूं हजार हजार शरीर बदलने के बाद भी मैं नहीं बदला हजार हजार तन धारण करने के बाद भी मेरे में किसी तन से दबा नहीं सदा में मुक्त रहा हजार हजार माँ बाप और पति पत्नी परिवार आया और गया मुझ पर मुझ पर किसी का प्रभाव न पड़ा अगले की मुझको तो नहीं जानते चमड़े की गिनती करते है इसमें आठ आकर बक्कड़ हो तो क्या अठारह हो तो क्या अब अन्य से आकाश कढ़ाई का कर हवा मनने से आकाश कर, कार दिखता लेकिन कढ़ाई नहीं होता ऐसे ही मैं चैतन्य अष्टवक्र थकर से भी अष्टावक्र शरीर का नाम हो सकता है मुझ में कोई वक्र नहीं है मैं वक्रो में रहते हुए भी निर्वक्र चैतन्य आत्मा हूं जब इस प्रकार अष्टावक्र कह रहे हैं तो जवानी में कुछ रौनक थी कोई सच्चाई थी कुछ झलक थी अष्टावकर करके सच्चाई और झलक को देखकर जनक संतुष्ट हो गए कि अब ये महापुरुष है इनके चरणों में कुछ जिज्ञासा निवृत्त होगी लेकिन अब सभा में विद्वानों के आगे पैर पकड़ना जरा ठीक परीक्षा लेने दो चलने दो शास्त्रार्थ हुआ बंदी को गर्जना करके अष्टावकर ने कहा की जब तक सूर्य नहीं तपा था तो तारे टिमटिमा रहे थे जब तक मेरा ज्ञान रूपी सूर्य तुम्हारे समक्ष नहीं चमकाए तब तक तुम्हारी थोड़ा थोड़ा संवाद हो रहा है यह बंदी अब तुम मेरे को उत्तर देने के लिए तैयार हो जा कयों को तूने यमपुरी भेज दिया कईयों को तूने समुद्र में भेज दिया तेरा वारा लाने को आया हूँ मेरे पिता को भी तुमने भेज दिया मैं तेरे को भेजूंगा इस प्रकार गजना करते हुए उसे शास्त्रार्थ शुरू कर दिया मौका मिलेगा तो उस शास्त्रार्थ के वचनों को भी कभी दोहरा देंगे यहाँ पर तीन दो में कर्म कांड है तीन पहले आता दो दो का फिर तीन तीन का फिर चार चार का इस प्रकार शास्त्रार्थ की प्रक्रिया है पहले के जमाने की कभी दोहरा देंगे ओम ओम ओम खैर इस प्रकार अष्टावक्र महाराज ने बंदी को हरा दिया और जब उसको डुबाने का वार आया तो उसने कहा कि मैं जैसा तैसा व्यक्ति नहीं वरुण का भेजा हुआ हूं और आपके जो भेजे गए विद्वान उनकी कभी मौत नहीं होती शरीर तो बदल जाते हैं ठीक है ये सारे समुद्र में गया उनका तो जो मैं शरीर हुआ इन सबको हम वापस भेज देता हूं यज्ञ पूरा हो जाता और मैं चला जाता हूँ मुझे बड़े तुम दुआ दूसरा दिन सुबह था जनक घूमने को जा रहे थे तो अस्थावक्र सामने से आ रहे हैं जनक रथ में से उतरे और पैर पकड़े और ये श्लोक कहते हैं कथम ज्ञानम बापनोती भगवान अब भगवान कह रहे हैं कल तो बेटा कह रहे थे और अब जनक कह रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं कथम ज्ञानम बापनौती कथम ज्ञानम कथम मुक्तिष्यम वैराग्य कथम प्राप्त के तद्रोही मम प्रभो मेरे को उपदेश दीजिए कि वैराग्य कैसे प्राप्त होगा ज्ञान कैसे प्राप्त होगा मुक्ति कैसे होगी ये मेरे तो आप उपदेश दीजिए कृपा कीजिए कल तक तो बेटा कहे जा रहे हैं बेटा तो जो हरा देंगे बेटा ये चमार कैसे हैं और आज कहते हैं प्रभु क्योंकि उनके अंदर प्रभुत्व तो चमकता हुआ देखा अज्ञान निवृत्ति के बाद जो आत्मज्ञान का जीवन होता है जो वास्तविकता छलकती है अष्टावक्र में देखा कि जनक नितांत मुड नहीं है मूड होता तो इस प्रकार संबोधन नहीं करता जनक ज्ञानी भी नहीं है ज्ञानी होता तो उसे असंभावना और विपरीत भावना नहीं होती ज्ञानी को असंभावना और विपरीत भावना नहीं होती असंभावना किसे कहा जाता है मैं सचिदानंद पर परमात्मा हूं कि नहीं ऐसा जब हम उपदेश भी सुने तो भी जल्दी से भावना बैठती नहीं है असंभावना होती है ये मुश्किल है हम ब्रह्म नहीं हो सकते हम चैतन्य नहीं हम अद्वैत आत्मा कैसे और विपरीत भावना क्या क्या आठ मास का जो देह है वो मैं यह है विपरीत भावना मैं ब्रह्म नहीं हुआ यह असंभावना अपने को ब्रह्म होने में असंभव परिणाम व्यक्त महसूस करना इसे असंभावना कहते हैं और अपने को देव मानना इसको विपरीत भावना कहते हैं ये तुम्हारे हमारे देशों के हाल नहीं बड़े बड़े जो प्रसिद्ध हो गए जिन्होंने घर बार छोड़ दिया रामकृष्ण जैसे जिनके गुरु प्राप्त हुए जिनको ऐसे नरेंद्र को भी असंभावना और विपरीत भावना थी और असम्भावना और विपरीत भावना निवृत्त कराने के लिए रामकृष्ण देव ने अष्टावक्र संता पढ़ने को नरेंद्र को कहा यह मनुष्य ईश्वर कैसे हो सकता है तो लेकिन तुम भले मानने को राजी नहीं हो तो कोई बात नहीं लेकिन तुम पढ़ो मैं सुनने को राजी हूं मुझे सुनाओ तुम तुम मत मानो कैसे गुरु करुणा वाले होते हैं वाची ने संभाओ तुम्हें तो ना मानो तुम्हें तो मानो वो मारो आग्रह नहीं मने वाची संभालो वाची संभालो तो संस्कार पड़े कि न पड़े तो अष्टावकर संहिता ऐसी पावरफुल है कि नरेन्द्र ने केवल रामकृष्ण की युक्ति से आत्मज्ञान पा लिया इतना ही नहीं लेकिन फिर तो अपने प्रवचनों में कहते थे कि अष्टावक्त संहिता को पढ़ा करो और अपने को आत्मज्ञान से पूर्ण कर दो जगत में सारे सारे उपकारों का एंड है आत्म उपकार आत्म साक्षात्कार जिसने कर लिया उसी ने पर उपकार कर लिया जो आत्म साक्षात्कार के तरफ अपने को आत्म रूप में प्रगट करने के तरफ जो चलता है वही वास्तविक में चलता है उसी का ही वास्तविक में पुरुषार्थ है उसी का ही वास्तविक में जीवन है इस प्रकार ने उन्होंने उनों, उपदेश दिए इस प्रकार के तो अष्टवकर संहिता का प्रागत्य कैसे हुआ तुम समझ गए और इसका प्रभाव कैसे पड़ा कि इसमें 48 गीताएं हैं छोटी मोटी राम गीता कृष्ण गीता इस प्रकार लेकिन और गीताओं में मिश्रण है कृष्ण की गीता में कर्म भी, भी है उपासना भी है सांख्य भी है न्याय भी है वैशेषिक भी मत है योग का मत भी है आहार की बात भी है गुण की बात है रजो की बात है असुविधा वालों की बात है और सुर भाव वालों की भी बात है तो श्री कृष्ण की गीता में सब इर्द गिर्द का तमाम तमाम मिलता है तो कृष्ण गीता सब लोग कलम उठाते हैं त्रम्बाकाचार्य उठाते हैं रामानुज वाले भी उठाते हैं शारदा भी उठाते हैं शय भी उठाते हैं गणपति भी उठाते हैं राजनीति वाले भी कृष्ण की गीता में से कुछ खोज लेते हैं धर्मनीति वाले भी खोज लेते हैं व्यवहार वाले भी खोज लेते हैं सुरवीर भी खोज लेते हैं फौजी लोग भी खोज लेते हैं सुबेदार लोग भी खोज लेते हैं तो कृष्ण की गीता जो है समस्त को दृष्टि में रखती हुई आध्यात्मिकता के तरफ चलती है मतलब कृष्ण की गीता में एकदम प्योर तत्व तो ज्ञान की बात सब सब तत्व तो ज्ञान की बात नहीं है मिश्रित है खिचड़ी गीता है जिसको जो चाहे वो मिल जाता है तिलक को अपना मसाला मिल जाता है गांधी को अपना मसाला मिल जाता है राजनेता को अपना मसाला मिल जाता है योगी को अपना मसाला मिल जाता है भक्त को भक्ति योग मिल जाता है ज्ञानी को ज्ञान योग मिल जाता है संख्यावादी को सांख्य का सिद्धांत मिल जाता है क्रिया योग वाले को क्रिया योग मिल जाता है शुचोदेश प्रतिष्ठा स्थिरम मासनम आत्मना नाती उच्चम नाति नीचम चैला जी न कुशोतरम तत्विका ग्रह मना कृत् यथ तो चितेन्द्रिय क्रिया आदि आदि मिल जाता है अष्टावपर के गीता में तो एकदम सीधा सीधा बस तत्व ज्ञान के सिवा और कोई बात नहीं वो नीचे आने को राजी ही नहीं छोटी मोटी बात करने को राजी ही नहीं एकदम विहंग मार्ग की बात इसलिए जो आध्यात्मिकता को ठीक से समझते उन लोगों ने श्री कृष्ण गीता से भी अष्टावकर गीता को ज्यादा मूल्य दिया ज्यादा मान दिया सप्त ज्ञान की अपेक्षा अष्टावकर देखते हैं कि जन्म को तो अज्ञानी नहीं है ज्ञानी नहीं है बोधवान होता तो पूछता नहीं कि मुझे मोक्ष कैसे मिले बंधन में मानता है न मोक्ष की इच्छा करता है ज्ञानी के चित्त में कोई इच्छा नहीं होती ये ज्ञानी तो नहीं है ज्ञानी होता है तो मोक्ष की इच्छा भी नहीं करता मूड भी इच्छा नहीं करता लेख के जीवन में संतों के लिए प्रीति नहीं होती मूड के जीवन में परोपकार नहीं होता उसे तो उतर कर चंत मूड होता तो और ज्ञानी होता तो प्रश्न नहीं करता जय जय और विषय होता विषय वासना का गुलाम होता इस संसारी सुख में अथवा स्वर्ग के सुख में इसकी रुचि होती तो करम कांडियों का टोला लगाता यज्ञ याद की बात पूछता अधिक पुण्य कैसे प्राप्त हो इस बात को पूछता अधिक शक्ति कैसे प्राप्त हो इस बात को पूछता मुक्ति को नहीं पूछता यदि विषय होता तो संसार इस लोक अथवा परलोक की बात पूछता यदि मूड होता तो अकड़ा रहता और यदि ज्ञानी होता तो मौन होता ये न ज्ञानी है न मूढ़ है न विषयी है यह जिज्ञासु लग रहा है था तो ब्रह्म जि मोक्ष की इच्छा मोक्ष सब चाहते हैं मोक्ष बना मुक्ति एक तोता भी मुक्ति चाहता है एक चिड़िया को आप घर में बंद कर दो भूखी प्यासी चिड़िया पानी के लिए तड़फ रही है और चिल्लू भर पानी पीने को तुम्हारे घर में घुस जाए खिड़की से घुस जाए पानी के एक चौच भरी न भरियो आपने खिड़की बंद कर दी महाराज फिर सुवर्ण के बर्तन में उसके लिए पानी रखो खुराक रखो वो भागा दौड़ करेगी बाहर निकलने की जब तक उसकी लघुग्रंथी क्रिएट नहीं हुई तब तक वो भागेगी किसको खिसकोली चूहे को और किसी प्राणी को नए आदमी को पकड़ के घर में बंद करके खीर खिलाओ घबरा जाएगा थोड़ा सा उसको पता चल के मैं बंधन में आ गया हूँ तो तड़फ चालू हो जाएगी और